देवी भागवत तीसरा स्कंध व्यास जी कहते हैं महाबाहो कुरवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो तुमने जो बातें पूछी हैं यही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा मैंने कहा पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है विभो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इसकी सृष्टि की है जगत प्रभु आप विश्व के आत्मा हैं सच्ची बात बताने की कृपा करें किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं निष्पाप ब्रह्मा जी इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए सत्यवती नंद व्यास जी इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामा ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूँ यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो जो त्यागी आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्याशून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा इस अगाश जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है तो अब देखो कि वह पंख है कहाँ जहाँ वह मूल कारण पंख होगा उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी यूँ विचार करके मैं जल में उतरा एक हजार वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला इतने में आकाश माड़ी हुई तप करो तप करो तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी कमल पर बैठे ही हजार वर्ष तक मैं तप करता रहा फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है